प्रश्न उत्तर दीप महाराज देव पूजन कर्मकांड कांड जिज्ञासा भगवान शिव मंदिर में पूजा के बाद एक विशेष प्रकार की अगलम बगड़म अथवा बम बम की ध्वनि कुछ लोग करते हैं इसका क्या प्रयोजन है समाधान प्रजापति दक्ष बड़ा अभिमानी था उसने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया था क्रिया दक्षो दक्षा यज्ञादि क्रियाओं में वह बड़ा कुशल था किसी वस्तु की वहाँ कमी नहीं थी देवता लोग स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे मंत्रों में अशुद्धि होने से यज्ञ बिगड़ जाता है परंतु वहाँ तो यह संभावना भी नहीं थी क्योंकि बड़े बड़े ऋषिगण यज्ञ के पुरोहित थे ऐसा होने पर भी उसका यज्ञ नष्ट हो गया क्योंकि अहंकार वश उसने सबके आत्मस्वरूप त्रिलोकीनाथ शिव का ही अपमान कर दिया था इस अपराध के कारण वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया बाद में शिवजी ने दया करके उसे बकरे का सिर लगवा कर जीवित किया बकरा ब ब ध्वनि करता है दक्ष ने भी बकरे के मुख से ऐसी ही ध्वनि की तो महादेव उस पर प्रसन्न हो गए और कहा आज से कोई इस प्रकार मेरे सामने स्तुति करेगा उस पर भी मैं प्रसन्न हो जाऊँगा साथ ही शिव मंदिर में इस प्रकार की ध्वनि उसी घटना की याद में की जाती है जिससे हमें याद रहे कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए यदि दक्ष के समान अहंकार किया तो बकरा ही बनना पड़ेगा जिज्ञासा श्रावण मास में शिव जी के पूजन और अभिषेक का इतना महत्व क्यों कहा जाता है समाधान शास्त्रों में कहा गया है जलधारा प्रिय शिव शिव जी को जलधारा जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है पृथ्वी वायु आदि अष्ट अष्टमूर्तियाँ भी शिव जी का ही रूप है श्रावण मास में वर्षा ऋतु होने के चारों होने से चारों ओर जलधारा गिरती रहती है पृथ्वी वायु आकाश सभी ओर जल रहता है सूर्य चंद्र का तेज भी शांत हो जाता है ये सब शिव के रूप ही हैं प्रकृति स्वयं इन सब का जलधारा से अभिषेक करती है इसीलिए प्रकृति के अनुरूप ही भक्त लोग भी शिव जी का अभिषेक पूजन आदि इस महीने में विशेष रूप से करते हैं दूसरी बात यह भी है कि जिस मास में पूर्णमासी के दिन श्रवण नक्षत्र हो वही श्रावण मास होता है श्रवण नक्षत्र शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है और उसके संबंध से श्रावण मास भी उन्हें प्रिय है इस कारण से भी इस मास में शिव पूजन का विशेष महत्व है जिज्ञासा गाय को प्रतिदिन जो ग्रास देना पड़ता है वह कितना हो और किस विधि से दिया जाए समाधान आप जो भोजन करते हैं उसमें से एक रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए गाय का ग्रास कम से कम एक रोटी का होता है इसलिए इसे गो ग्रास कहा जाता है वह रोटी बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए गाय को देवता मानकर ग्रास देना चाहिए गाय में तैतीस कोटि देवताओं का निवास होता है उसे पूज्य भाव से प्रणाम करके ग्रास देना चाहिए और देने के बाद उसकी परिक्रमा करनी चाहिए जिज्ञासा हम भगवान की पूजा करते हैं भोग लगाते हैं आरती भी करते हैं पर मन में जैसा भाव आना चाहिए वह नहीं आता यह भाव कैसे आए समाधान शास्त्र में पूजा के समय जैसी भावना करने के लिए कहा है प्रयत्नपूर्वक वैसी भावना करना साधना है आप साधक हैं इसलिए भाव बनाना आपके लिए प्रयत्न साध्य ही होगा जो सिद्ध हैं जिसमें भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उदय हो गई है उसके लिए यह भाव सहज होता है यदि आप भाव को महत्व देंगे उसे लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वह जरूर आएगा यदि आप उसकी उपेक्षा कर देंगे तो मन चंचल है ही वह पूजा के समय इधर उधर भाग जाएगा गीता में भी कहा है योयम योगस्तया प्रोक्त मधुसूदन ए तस्हम न पश्चावी चंचलत प्लास्थिति स्थिराम मन को स्थिर रखना है तो अभ्यास करो और वैराग्य करो पूजा की अपेक्षा किसी दूसरी वस्तु में आपका राग अधिक होगा इसलिए मन वहाँ जाता है और पूजा में भाव नहीं बनता उस वस्तु में दोष दर्शन करके उससे वैराग्य करो भाव बनाने के लिए एक दुर्वर्ती साधन तो यह भी है कि आपके आहार व्यवहार और विचार सब पवित्र हों शास्त्रीय हों तब आपके मन में शुद्धि आएगी जिससे विक्षेप कम होगा और पूजा में आनंद आने लगेगा साथ ही आपको जीवन में सरलता और निष्कपटता लाने का प्रयास करना पड़ेगा आप जितने सरल होंगे उतना ही जल्दी आपका भाव भगवान को पकड़ेगा एक बात यह भी है कि पूजा आदि सब तो आप करते हैं पर चलते फिरते भगवान का ध्यान नहीं करते उस समय तो जगत का ध्यान होता है मूर्ति का भगवान जब तक तुम्हारे मन के अंदर चेतन बनकर प्रकट नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है मूर्ति का भगवान तुम्हारे मन में आ जाएगा तो वह चेतन हो जाएगा तुम्हें घर का काम करते समय उसका स्मरण बना रहे तो पूजा के समय भी उसका ध्यान रहेगा इसलिए चलते फिरते जगत के ध्यान की आदत छोड़ कर, भगवान के ध्यान की आदत डालो तो भाव बनेगा